दसम खंड प्रारंभ होगा टीका में अर्थ कलो आत्मसमितम इत्यादि तात्पर्य माह आगे मंत्र का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते करा हैं मृत्यु आदित्य हो। आदित्य को मृत्यु रूप से कहा गया कारण बताते अहोरात्रादि काले न जगत आदित्य के द्वारा अहोरात्र काल होता दिन रात उसी काल के द्वारा ही काल ही जगत का मारक है इसलिए मृत्यु हुआ प्रमाक प्रमा होने से तस्य तरण सामोपासन उपदृश्य मृत्यु को अतिक्रम करने के लिए आगे क्या कहा जाता है अथका अथका अनंतरम अपेक्षित निशिपति आदित्य मृत्यु विषय सामोपासन से अथ खलु आत्मसमित अति मृत्यु सप्त सामोपास अथ खलुथ अंतरम आत्मसमित आत्मसमित अपने से साम गया शाम के अवयव के द्वारा स्वयव तुल्यता परिच्छन किया गया अथवा परमात्म तुल्य सामान किया गया अति ये जो उपासना कहेंगे उसको अति कहते हैं क्योंकि मृत्यु को अतिक्रम करने का हेतु है इस उपासन से मृत्यु अतिक्रम करते हैं इसलिए उपासना का नाम अति मृत्यु शाम को कहा सप्तविदम शाम उपासितम ही उपास्य है हिंकाररम इसे शाम उपासना करने के लिए अवय में समान करके शाम हिंकार प्रथम अवय शाम हिंकारे की अक्षर ऋण्क्षराक्षर प्रस्ताव त्र्यक्षर तत्सम प्रथम हिंकार दूसरा प्रस्ताव तीन अक्षरवाला तीन अक्षरवाला अथ खलुअत आदिमृत्यु विषय सामसन से आदिमृत तद विषय कुछ दृष्टि से साम अपना, अपना अपने दृष्टियासन आत्मसमितवयतुलश्दी स्वावय स्वावय साम, तस्य साते आत्मसमित स्वावय तुल्य मित्र का अर्थ क्या? शब्द से साम कहा जाता है। उसके अवय हिंकारादि तम अक्षरा अक्षर तीन तीन तीन तीन, तीन तीन तीन तीन करके करके अक्षरे अक्षरे उसे उसे गया जाना यथा परमात्मा मृत्युर प्रस्तावर्कुल्यक्षणयावगमो हेतु परमात्मा का ज्ञान मृत्यु से निवृत्ति का हेतु है मुक्ति का हेतु है मृत्यु का अतिक्रम करने का हेतु है, साधन है तथा इदम उन, इदम उपासन अपि इत अर्थांतर महा यह उपासना भी मृत्यु अतिक्रम करने का साधन है इसलिए आत्म समीपों का अन्य अर्थ कहते भगवान भाष्यकार परमात्म तुल्य तो है व परमात्म तुल्य जाना गया अति मृत्यु मृत हेतु की दीर्घअत्र उपासन विवक्षितपेक्षायादृष्ट उत्तर आह कई स उपासन विवक्ष्यत से शंका होने पर अपेक्षा होने पर दृष्टान के साथ उत्तर देते भाष्य में यहां प्रथम अध्या उदितक्षरा उदीते उपास्य उथमाध्याय में आयता उदगीता के भक्ति भाग उद गी द, ये नाम अक्षर उदगीता में उपासित कहा गया उसी प्रकार यहाँ भी सामने सप्त भक्ति नाम अक्षराणी सात प्रकार भक्ति भाग उनके जो नाम कार प्रस्ताव आदि नाम नाम अक्षरों का समाह मिला करके त्रिभी त्रिभी समतया साम परिकल्प्य तीन तीन से समान करके तीन तीन समान करके उसको साम से साम तो कलना करके उपास्य उच्चनते साधुविध साम ही। कहा जाता है टीका में उद्गित उद्गित भक्तिर नाम तद्क्षराणी तो जावत उदगित अक्षराणी उदगित इतास्य उत्ता नहीं उद्गित मतलब उद्गित भक्ति के जो नाम है उसके अक्षर उद्गी उपास्य कहा गया अगे साम धम पिकलस्य नोचतेम तरण नाम के अक्षर में तो, सामना तो उपास कल उपासना तदुपासन तेजा अक्षरा आदित्य दृष्ट उपाससन साम अर्थ में जो अक्षर है तीन तीन समान करके अक्षर उपासना आदित्य मृत्युगोचराक्षर तो तो। संख्या एका आदित्य मृत्युं में साने तुपासन तो मृतगोचराक्षर संख्या साम मृत्युं प्राप्य तदतिरिक्त तो अक्षरण तस् आदित्य से मृत्यु अतिक्रमण संक्रमण कल शाम के अवयव अक्षर उपासना मृत्यु आदित्य दृष्ट उपासन के द्वारा मृत्यु गोचर अक्षर संख्या सामान्य मृत्यु है आदित्य आदित्य को मृत्यु रूप से कहा गया दिन रात काल के द्वारा सब प्राणी का मारक है तो मृत्यु गोचर आदित्य गोचर अक्षर, अक्षर संख्या आदित्य के लिए बताएंगे एक विश संख्या गिनती करेंगे मृत्यु को प्राप्त करके यहां सात प्रकार शाम में इक्कीस अक्षर होगा और एक अक्षर अधिक है प्रतिहार में तो एक संख्या सामान्य से मृत्यु को प्राप्त करके अतिरिक्त अक्षर के द्वारा उसे आदित्य रूप मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए ही संक्रमण कल्पना करते हैं आगे जाना मृत्यु को पार करना टीका में मृत्यु गोचर अक्षर संख्या एक विंशति लक्षण मृत्यु को विषय करने वाले अक्षर तो संख्या है इक्कीस अवय अनेक अवयव अनेक अक्षर में सा संख्या एक विश्व रूप संख्या है तत्साम आदित्य और इसमें साम अवय भक्ति अक्षर में समानता है एक संख्या दे सो अक्षरेश आदित्य दृष्टिया मृत्यु आदित्यम अक्षर में आदित्य दृष्टि करके मृत्यु आदित्य को पार करना करनाय तत्म उपासनमें शेष मृत्योर अतिक्रमण मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए उसका साधन उपासना भी कहते है अति मृत्यु मृत्योर अत्य हेतुत्वादमे स्पष्ट अति मृत्यु उसका उपासना का नाम कहा कि मृत्यु का अतिक्रमण का हेतु है इसको स्पष्ट करते भाषण में अति मृत्यु सप्तविधम शाम उपासित अति मृत्यु है सप्तविध साम इसे उपासना करे मृत्युम अतिक्रांतम अतिरिक्त अक्षर संख्या अति मृत्यु साम साम हो गया अति मृत्यु क्योंकि मृत्युम अतिक्रांतम मृत्यु का अतिक्रम करके स्थित है अतिरिक्त अक्षर संख्या इक्कीस अक्षर समान हो जाएगा आदित्य के सदात समान अक्षर रहेगा उसी संख्या से मृत्यु को अतिक्रम करता है हो गया साना में प्रथम भक्ति नाम अक्षराणी हिंकार प्रथम भक्ति हिंकार अक्षर तो हिंकार इतनाक्षर भक्ति नाम तीन अक्षर हिंकार प्रस्ताव भक्त त्रियाक्षर एवं नाम प्रस्ताव नाम को जो भक्ति है साम उसके भी तीन अक्षर अच्छा है तद तीन अच्छा। तीन अच्छा। नाम है। तत्पूर्व समम हिंकार प्रस्तावित तीन अक्षर दोनों समान ठीक में नाम कक्ष नाम के अक्षर अपि मृत्यु अक्षर संख्या अपनी मृत्यु श्याम नाम, ने। वो नाम नाम नाम साम भक्ति समान समान क्षरक्ष आदिरी द्व्यक्षर प्रत्याशी चतुरक्षर तथम आदिभक्तिम का ओंकार आदिशब आदि शब्द से कहा दो अक्षरे आदि प्रत्याह अक्षरे प्रतिहार स्वर व्यंजन समुदाय मिलकर के एक स्वर विशिष्ट ही अक्षर होता है वर्ण तो व्यंजन भी स्वर भी व्यंजन जैसे प्र में तीन वर्ण है किंतु अक्षर एक है प्र एक अक्षर है व्यंजन एक स्वर विषय में जितने व्यंजन मिलकर के एक अक्षर होता है प्रतिहार और वर्ण अलग अलग है एक अक्षर में एक वर्ण हो सकता है दो हो सकता है तीन चार पांच वर्ण भी हो सकते हैं। जितने व्यंजन स्वर मिल एक स्वर के साथ व्यंजन मिलकर के एक अक्षर होता है प्र एक अक्षर है इसमें तीन वर्ण है प्रतिहार चार अक्षर होगा तह एकम प्रतिहार से चार में से एक आदि में ले आने पर दोनों तीन, तीन तीन अक्षर समान हो गए भाष्य में आदि रिसे द्वि अक्षर सप्त से सामने प्रकार प्रत्याहार चतुरक्षर चार्थ प्रत्याहार तथ एक आदि अवच्छिद्यक्ष प्रक्षिप्य प्रत्याहार में एक अक्षर को पृथकर करके आदि जो दो अक्षर उसमें प्रक्षेप करते हैं करने पर है तेन तथा दोनों तीन तीन हो गए समान हो गए आदि आद्योर आदि भक्ति नाम अक्षर जावत आदि अक्षर मतलब आदि नाम को जो भक्ति है भाग शाम का उसका जो नाम अक्षर आदि दोनों अक्षर में प्रक्षेप करते एक अक्षर प्रतिहार को ला करके तेन प्रक्षेपण प्रक्षेप करने से तद आद आदि भक्ति नाम आदिभक्तिम प्रत्याहना आदि भक्ति का नाम नाम से तुल्य हो गया एक अक्षर वहां से आकर आदि मिल गया तीन अक्षर हो गया उदीथक्षर उपद्रव चतुरक्षर त्रिस्तर अक्षर अतिशिष्य त्रियक्षर तत्सम उदीथ तीन अक्षर उपद्रव में चार अक्षर चतुरक्षर त्रिभी, त्रिभी सम उदगीता में तीन और उपद्रव का तीन अक्षर लेंगे तो समान हो गया तीन तीन से समान हो उपद्रव का एक अक्षर रह गया तीन से तो समान हो गया अक्षरम अतिशिष्य अधिक हुआ त्रिय अक्षर तत् समम भी अक्षर है वो अक्षर है इसी प्रकार अक्षर दोनों दोनों समान हुआ भाष्य में उद्गी ऋक्षर उपद्रव चतरक्षर सामती तीन तीन से समान साम अक्षर अतिशिषति का एक अक्षर से वैषमता प्राप्त हुई तेन वैषम्य प्राप्त साम सामकय आह वैषम्य प्राप्त होने पर साम को करने के लिए सामक कर क्षर में त्रिया अक्षर है अत सम हो जाएगा चिंतन समान चिंतन करने के लिए जैसे में कहा गया ऐसे चिंतन करना है निधन में त्रियाक्षरम तत् समम एवं भवती और अंतिम अवय हो गया निधनम की तीन अक्षर वो सबके तीन तीन अक्षर के साथ समान है तानि हवा एता द्वांशति अक्षराणी सात भक्ति के सामे प्रत्येक तीन तीन होकर के एक और एक अक्षर अहता उपद्रव में इसे मिलकर के द्वारंशतिरक्षरा भाष्य में निधन में अक्षर समाने पूर्व तीन तीन अक्षर के साथ त्र्यक्षर समतया साम संपाद्य तीन तिनाक्षर सामन हिंसा साम सामन संपादन करके यहान अक्षरा संख्या जैसे प्राप्त हुए सात अवयव और एक अक्षर मिलकर के संख्या गिनती करते द्वांशति अक्षराणी टीका में नानू य तो रीत्या चौथ विश अक्षराणी उपद्रव का एक अक्षर है अतिरिक्त तो, एक होने पर भी वो त्रियाक्षर का एक अक्षर का त्रिअक्षर त्रियाक्षर क्या समान क्या तब एकम सद अक्षर त्रियाक्षर एक होने पर भी अक्षर है त्रियाक्षर भी एक होने से समान हुआ एक अक्षर को त्रिअक्षर के साथ समान करेंगे यदि तो उपद्रव का एक अक्षर त्रिअक्षर हो गया तो एक अक्षर यदि त्रिअक्षर समान हो गया सात भक्ति का सात और एक अक्षर भी त्रियाक्षर हो गया तो चौबीस अक्षर होना चाहिए द्वांशति अक्षर कैसे हुआ क्योंकि उपद्रव के एक अतिरिक्त अक्षर को त्रियाक्षर के साथ समान किया अक्षर से समान समान हो गया तो एक भी हो जाए तो चौबीस अक्षर कहना चाहिए चतुर्विशति अक्षराणी तत् कथम तहानी हवा इन द्वांशति अक्षराणी में बाईस अक्षर कैसे कहा गया तथा एवं त्रियाक्षर समतया साम संपादन करके तीन त्रियाक्षर समान करके यथा प्राप्त अक्षरा किन्तु जितने अक्षर वस्तुतः उनको लेकर तो के गिनती करते हैं सप्तक्त नाम अक्षरा दवा विंशति सात भाग्य अक्षर यथा प्राप्त वास्तव बाईसी एक आदित्यम एकविंशति अक्षर संख्या से आदित्य को प्राप्त करता एकविंशत्या आदित्यम आपनोति मंत्र में एक एक अविंशति अक्षर संख्या से आदित्य को प्राप्त करता है आदित्य मृत्यु है एक अविंशो वे तो अशो आदित्य वह आदित्य भी यहाँ से इक्कीसवा है कैसे अभी कहेंगे आदित्य एक से विंश संख्या के द्वारा आदित्य को प्राप्त कर लेगा और एक जो अक्षर बचा द्वांस न बाईसवा अक्षर के द्वारा परम आदित्य जयति आदित्य परम जयति आदित्य के पर को लेता है तकम नाके स्वर्ग सुख रूप है तद विशोक शोक रहित है मृत्यु का आदित्य को पार करके स्वर्ग को जीत लेता है में तक विंशति अक्षर संख्या नहीं संख्या या एक विश एक अक्षर संख्या आदित्यम आपनते मृत्यु आदित्य है मृत्यु एक अक्षर संख्या के द्वारा आदित्यों को प्राप्त कर लेता है अस्मात् इतोक लोकाद असु आदित्य संख्या से वह आदित्य संख्या से एक विंश इक्कीसवा है इक्कीसवा कैसे है ठीक में आदित्य से अस्मत लोकाशत् श्रुतियंतरम प्रमाणी आदित्य इस लोक से इक्कीसवा है इसमें अन्य श्रुति प्रमाण दिखाते है द्वाद मास पंचर तवस त्रय लोका द्वादशमासा बारह मास हो गया पांच ऋतु हेमंत शिष्य को एक, एक करके पांच कहते हैं ये पांच सत्र होगी त्रय इमे लोका भूरु भू तीन लोक हो गए बीस हो गए आगे अशो आदित्य एक हो गया आदित्य एक से आदित्य हो गया इसे एक हेमंती पंचम दोनों ऋतु पांच ऋतु आदित्य से अहरात्राभ्याम पौन पुण्य ने मृत्यु हेतु अस्मिन लोके दृश्य थे पुनः पुनः दिन रात करके सूर्य मृत्यु का हेतु इस लोक में जाना जाता है तयम लोक मृत्यु विषयत् दुखात्मक हो ये लोक मृत्यु विषय है दुखात्मक तद अभात ब्रह्म लोक सुखात्मक मतलब ब्रह्म लोक है सुखात्मक में अतिशिष्टेन द्वांशेन अक्षरण एक तो हो गया आदित्य के साथ इक्कीस हो गया और एक अक्षर वक्त की बचा द्वांश बाईसवा के द्वारा परम मृत्यु आदित्य के पर्व को प्राप्त करता है आदित्याद परम त कि आदित्य के पर्व जिसको प्राप्त करता है उपासक वो क्या है उसको क्या तकम नाकम नाकम क शब्द है, सब्द है? सुखम। अकम, ना सुखम अकम, ना कम सुखम तकम न सुखम इति अकम न कम अकम सुख का प्रतिषेत करे तो अकम हो जाएगा न अकम भाकम अकम ना नाकम क के साथ न समाज कर दिया अकम हो गया न अकम इत नाकम अर्थात जो सुख का प्रतिषेध नहीं दुख नहीं उसका अर्थात कम है वो एक बार न करके फिर निषेध करने से दृढ़ हो जाता है अकम न कह का प्रतिषेध सुख का प्रतिषेध नहीं दुख है ही नहीं इसलिए कम है सुख ही है मृत्यु विषयत्म च मृत्यु विषयत् दुख से दुख है मृत्यु विषय का इसलिए उससे अतिरिक्त जो हुआ और दुख नहीं सुख ही है विशोकम चोक है विगत शोकम अर्थात मानस दुख रहते मानस दुख भी नहीं उसको भी प्राप्त कर लेता है उपासको तो मृत्यु पूर्वोत्तर पूर्व न उत्तर से पौनर उत्तम आशंका पूर्व मंत्र के साथ इस आगे में आये मंत्र में पुनरवृत्ति की आशंका करके कहते भाष्य में उक्त से वह जो कहा गया मिला करके एक साथ अर्थ कहते एक संख्या आदित्यस्य जयम आदित्य आदित्यस्य जयम आदित्यस्य जयम जय प्राप्नो संख्या के द्वारा आदित्य को जीत लेता है परो हास्य आदित्य जयाज भदित्य परो पर जय होती आदित्य जय के पश्चात ब्रह्मलोक को जीत लेता है विद्वान्त सम्मतम आत्मसमित मृत्यु मृत्यु सप्तविधम शाम उपास्य शाम उपास्य परमात्मा तुतुल्य शाम उज्व अति मृत्यु है, है।, है आदित्य सात प्रकार साम की उपासना करता है मृत्यु दृष्टिया आदित्य दृष्टिया तो आदित्य जय के पश्चात उत्सव पर्व को भी जीत लेता है एक विश्व संख्या से आदित्य के जय प्राप्त करता है परोहा एवं आदित्य मृत्यु गोचरात परोजय होती मृत्यु के विषय से भी परोजय होता है दवा विंशति अक्षर संख्या जो 22 वां अक्षर है एक अक्षर उसी द्वारा मृत्यु से पर ब्रह्म जीत लेता है यह देव विद्वान इत्यादि उत्ता अर्था जो उपासना करता है उपास में व्याख्या समुदाय अर्थ संक्षिप्त बुद्धि सौकर्या अनंतर ग्रंथ जो जिस ग्रंथ का व्याख्यान हो गया है वो तो समुदाय एक करके अर्थ करके करते बुद्धि सौकर्याम बुद्धे सुकताई सरल से बुद्धि निश्चय करने के लिए आगे ग्रंथ में ये ष्ट मंत्र में आप नृत्य ह आदित्य सुजय इत्यादि के द्वारा कहा जाता है तन्न पौनृत्यम तस्मात पौनृत्य द जयम अनु परोजय होती संबंध आदित्य जय के पश्चात परोजय होता है परो हास्य उपात्म वाक्यम व्या करती परो हास्य आदित्य जया जय भा मंत्र में उसका व्याख्यान करते एवं आदित्य जयात मृत्यु गोचरात परोजय भवती आदित्य गोचर है आदित्य है जय मृत्यु गोचर उससे परोजय हो जाता है ये, ये सार्ता सार्ता दो प्रकार का दो बार कहा गया साम उपास्ते, साम उपास्ते। दो बार जो गया। कहा गया सात विध्य सप्तः सप्त सीधे भाव सात सीधपेत सामुपास सप्तः विशिष्ट सामुपासन साम सामुपास्मोपास्य दो बार का समाप्त सप्तविध मृत्युतरणसासन समाप्ति के लिए साम उपास्ते, साम उपास्ते, दो बार काम उपास्ये सामोपासस्ते मिनन पंचविध से सप्तविध से सामो ध्यान व्याख्यातम पंचविध साम उपासना कहा गया सप्तासन कहा गया उपासन ध्यान ही उसका व्याख्यान हो गया तथा ज्ञात विषय वक्तव्य अभाव जिसका ज्ञान हो गया उसमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है अज्ञात विषय का ज्ञापक होता है शब्द प्रमाण वो ज्ञात हो गया सात दो प्रकार पंचविध साम उपासन सप्त्या उपासन उसके विषय में कुछ वक्तव्य ही नहीं फलम अन्य ग्रंथे ना। आगे ग्रंथ से क्या प्रयोजन है नहीं कोई पूर्वोत्तर ग्रंथ और अर्थवेद मे पंचविध सप्तम उपासन हो गया उसके पश्चात आगे कहने वाले इसी दोनों में अर्थवेद कहते हैं भाष्य में बिना नाम ग्रहण पंचविध्य सप्त उपासन मुक्तम पंचविध शाम सात भक्ति वाले शाम को उपासना भी कहा गया नाम ग्रहण बिना उनके नाम नहीं ले करके उपासना अलग अलग कहा गया गायत्री आदि नाम ग्रहण पूर्वक विशिष्ट फला साम उपासना अंतरानी साम का अवयव नाम है अलग किंतु साम का नाम है गायत्री आदि नाम ग्रहण पूर्वकम गायत्री श्याम रथंत श्याम ऐसे शाम का नाम है गायत्री गायत्रादी नाम ग्रहण पूर्वक विशिष्ट फला विशिष्टम, फलम ये शाम उपासनाम अथवा ये शाम उपासना उपासनाशिष्ट फलानी विशिष्ट फल वाले शाम उपासनासना उपासना जो उपासना पहले कह गए उनसे भिन्न उपासना भी कहा जाते हैं टीका में गायत्र रथंत्र इत्यादि नाम ग्रहण च, फलाशिष्ट उपासना नाम ग्रहण पूर्वक और विशिष्ट फल वाले उपासना प्रथम पुनर्वक्षणेश सु उपासन सुदेश क्रम सिद्धि शाम के नाम अलग अलग जो कहते हैं आगे उपासना में कहेंगे निर्देश करने के क्रम किस प्रकार इसी क्रम सिद्ध होता है किस क्रम से नाम तो बहुत है किन्तु क्रम कैसे सिद्ध होगा तत्र ऐसा शंकां से कहवासी में यथा क्रम गायदीना कर्मी प्रयोग सामों का प्रयोग जिस क्रम से होता है उसी क्रम से उपासना करेंगे। कहेंगे मनोहिंकार तथे, मनो तथे इसी प्रकार जिस क्रम से गायत्र आदि शाम का कर्म में प्रयोग होता है उसी क्रम से उपासना करेंगे। मंत्र में ही मनोहिंकार हिंकार की उपासना उपासना है ये प्रस्ताव चक्षुरुद्गितो उद्गितो हिंकारसना दृष्टियासा चक्षुरो उद्गित चक्षदृष्ट्या की उपासना श्रोत्रदृष्ट प्राणो निधन निधन की उपासना एतद् प्राणदृष्टिया प्रोतम ये गायत्रनामक सामहे प्रोत में आश्रित है टीका में यादस क्रम आश्रित तेषा कर्मण प्रयोग कर्मिणा तेन क्रमेण तदुपासन उक्ति जिस क्रमों को आश्रय करके अलग अलग सामो का कर्म में प्रयोग होता है कर्मी लोग प्रयोग करते हैं उनको जो इष्ट है उसी क्रम से उनका उपासना कहते हैं तत्र तो अप्राण से क्रिया ज्ञान और असम्भवा प्राण रह हो तो न कोई क्रिया करेगा न तो ज्ञान होगा इसलिए प्राण से प्रधानता तो प्राण प्रधान हो गया तब तो दृष्टिया गायत्री उपास्थित आदो दर्शयती प्राण दृष्टिया गायत्री का उपासना गायत्री शाम का उपासन पहले कहते मनोहिंकार इत्यादि मनोहिंकार मन सर्वकर्ण सर्व करण प्राथम याद सब इंद्रिय के वृत्ति में मन प्रथम मनो, मनो के इंद्रिय का व्यापार होता है तर वाक प्रस्ताव मन के बाद वाक में जो कुछ व्यापार होता है मन के पश्चात उसके हो गया वाक प्रस्ताव अच्छु उदगीत उदगित में चक्षु दृष्टि क्यों विशिष्ट है अश्रोत्र प्रतिहार प्रतिहतवाद इधर उधर सो दो तरफ जैसे अलग है प्राणो निधनमान प्राण निधना में प्राण में आश्रित हो जाते हैं एकम प्राण सुायत्री नाम का साम प्राण में प्राण में वाघ प्रत्यादिश्रुत्या सुसूच अवस्था में जाते वागादिनाम का में लीन हो वाघादी अवधेय वाघादियों कागतम प्रतिष्ठितायत्रषित हेतु गायत्री नमक साम प्राण में प्रतिष्ठित है उसका कारण कहते हैं दसेत्रीति प्राणो वै गायत्री कर्क गायत्री संस्तुत प्राणकह कर्के गायत्री स्तुति गायत्रीनामक प्राण साम प्रान में है एवं एतद् एतद गायत्राण सुन वेद उपासना करता है प्राणी भवति वाला सब आयु को प्राप्त करता है जीव जीवति उज्ज्वल जीवन प्राप्त करता है महान प्रजया पशु भी प्रजा और पशु से महान होता है महान कीत्या कीर्ति से भी महान होता है महामना सद व्रतम ऐसा जो गायत्री गायत्राण दृष्ट उपासना करता है उसका व्रत है महामान महत मनु यश महामान मन, महान हो छिद्र चित्त नहीं हो नहीं हो महामना हो ये व्रत है ऐसे उपासन को नियम करना चाहिए प्राणी से प्रोत्तम वेद प्राणी भवति जो साम को प्राणी प्रतिष्ठित तो उपासना करता है प्राणी भवति प्राणी तो उपासना नहीं करने वाले भी प्राणी है प्राण और श्रेष्ठ प्राणी टीका में कहा अविदेश प्राणी तो सिद्धेर नेदम विद्यालम जो ज्ञानी ओभी तो प्राणी है प्राणी तो सब है प्राणी जिसका है प्राणी है क्या उपासन का फल होगा ये तो कुछ फल नहीं हुआ इत्याशा अवकल कव इंद्राण प्राणी भवति इंद्रिय विकल नहीं होते इंद्रिय नष्ट नहीं होते आगे है सर्वम सर्वेति मंत्र में सर्व ठीक है सर्वायुति कथम पुनर्नाजन सर्वुकोध्यामल सर्व कहेंगे सौ के जितने आयु जितने वर्ष जीवित है सब अकेले ध्याता उपासक प्राप्त करेगा ये कैसे होगा नाना जनिनम अन्य मनुष्य के जो आयु समाप्त पूरा है, सर्व आयु कैसे प्राप्त करेगा ध्याता उपासक ऐसा शंकर से कहते सर्वम आयु का अर्थ जितने मनुष्य का आयु होता है शतम वर्षाणी सर्वम आयु पुरुष से श्रुत है सौ साल है पुरुष की आयु इसलिए सौ साल जीवित होता है एक शतायुर्े पुरुष शतायुर्य पुष्ट सौ वर्ष आयु जो काज्ज्वल संजीवती जोक शपत अव्यय जोक जीवती जोक उज्ज्वल होता हुआ जीवित रहता है सो उज्ज्वल उज्जवल उज्जवल क्या है उज्ज्वल जीवन का क्या अर्थ है स्वरोपकार समर्थित आवत्त जो अपना कल्याण करता है पर उपकार करता है उसका जीवन उज्ज्वल जो अन्य का उपकार नहीं कर पाता अपना भी कल्याण नहीं करता है उसका जीवन मृत्यु समान है। इसलिए जुग जीवति कहन से उसकी प्रसन्नता भी जो उज्जवल जीवन होता है उज्ज्वल जीवन भी होता, होता है जो अपना उपकार कल्याण करता है परो उपकार है भाष्य में महान भवती प्रजादि भी महान सीकृतिया प्रजा से महान होता है कीर्ति से भी महान होता है गायत्रोपासक से एक व्रत गायत्र का ये व्रत नियम है इसे पालन करे जन महामना सहामान का तो अक्षिद्र चित्त अक्षिद्रम चित्त छिद्र चित्त होता है अल्पचित नीचे बुद्धि वाला ये अक्षुद्र चित्त विशाल चित्त महामना हो उदार चित्त हो समग्र प्राणवतो मंथन कर्तव सम अग्निमंथन अरण्य मंथन करके अग्नि प्रकट करते कर्म करने के लिए तो समग्र प्राणवत प्राण पुरा है दिए दिए तो मंथन करता कर्तृत्व संभव प्राण दृष्टि अनंतर मंथन आदि दृष्टि अवतारही प्राण दृष्टिया उपासना है शाम का अगे मंथन आदि दृष्टि से उपासना का आरंभ करते अभिमंथति अभिमंथती सहिंकार मंथन करता है में अभिमंथन धूम जायते सव प्रस्ताव में धूम दृष्टि करे ज्वलती स उद्गित उद्गी में ज्वलन दृष्टि अंगारा भवंति प्रतिहार अग्नि हो जाते हैं तो प्रतिहार उपसाम्यति तधनम उपशांत होता है अग्नि उ निधनम संसाति तधनम सम्यक शांत समाप्त हो जाता है एतत ये तथंतरम अग्निप्रोतम ये अग्नि में रथंतर नाम साम प्रतिष्ठित है पहले गायत्र सामा था ये अभी रथंतर शाम हुआ अभिमंथन सहिंकार प्राथम्या पहले अग्नि प्रकट करने के लिए हिंकार भी प्रथम अवय अग्नि धूम जाए थे सप्रस्ताव उसके पश्चात तो मंथने के पश्चात धूम होता है और प्रस्तावी द्वितीय कार्य के पश्चात है अनंतर ज्वलत स उद्गित जो ज्वलन होता उद्गित हविंबंधा श्रैष्ठम ज्वलन से क्योंकि उद्गी है श्रेष्ठ और ज्वलन भी श्रेष्ठ क्योंकि ज्वलन होने पर किया जाता है अंगारा भवंति सहारो अंगार अग्नि हो प्रतिहार क्योंकि अंगारा नाम प्रति अग्नि को इधर उधर लेते है उपशम सत्वात हे। उपसम सावशेष अग्नि कुछ रहने पर उपसम कम हो जाता शांत हो होता है असंसम है निशेष उपसम पूरा उपसम हो जाएगा कुछ अवशेष नहीं रहेगा तो संसम समाप्ति सामान्यत निधनम एत रथंतरम अग्नो उपसम उपसम्यति निधनम संसाति तधनम उपशांति और संसम दोनों निधन उपसम हो गया थोड़े कम होना कुछ अवशेष रहता है संसम हो गया अवशेष नहीं रहा थोड़ा समाप्त हो थो गया वो नहीं निधन टीका में उपम संसम अर्थभे अभाव पुनरुत्ति आशंक उपति संसाति उपशम संसम यदि अर्थभद नहीं तो पुनरुत्ति ऐसा शंका करके सवशेष सा, निरवशेष्यान विशेषमा उपम कहेंगे तो साबशेष कुछ रहा है निरवशेष हो गया कुछ नहीं रहा तो संसम समाप्त हो तो गया इसलिए उपसम कार्य कर दिया कथम पुनः रथंतर, रथंतर साम अग्नि प्रतिष्ठित रथंतर साम अग्नि में कैसे है न ही तथा किंचित निमित्त अग्नि में प्रतिष्ठित होने के लिए शाम रथन तर नाम कोई निमित उपलब्ध नहीं होता है अतः मंथने ही अग्नेर गर मंथन गियते अग्नि के मंथन के समय रथंतर साम गान किया जाता है इसलिए अग्नि में रथंतर सामो प्रतिष्ठित है मंथन निमित्त कृत्य मंथन को निमित्त करके अग्निर उत्पत्तो रथन तर सामो गुत्वाद अग्नि उत्पत्ति के लिए रथंतर साम गान किया जाता है इसलिए अग्नो तत्ति अग्नि में रथंतर नाम सामो प्रतिष्ठित है उसका फल एवं एतद रथंतरम अग्नो प्रोतम वेद यह रथंतर नामकाम अग्नि में प्रतिष्ठित है इसे जो उपासना करता है ब्रह्मा अन्नादो भवति ब्रह्मवर्चस वाला होता है तेज़ तेज़सि और होता अन्ना अग्नि होता है सर्वम आयुवेती इसे जैसे पहले कहा था साल जीवित होता है जो जीवित उज्जवल जीवन वाला होता है महान प्रजया भी होता है से महान होता है न प्रत्यंग अग्निम आचमेत न निष्ठि तथम अग्निम प्रथम आचमन खान नहीं करे और निष्ठि थकना अग्नि के सामने थुकना नहीं ये उसका व्रत है इसे जो उपासना करता है रथंत ब्रह्मवर्चस् कहा है नम्ह वर्चस्व फलमुक्तम अब बृहत शाम उपासना करेंगे तो तेजस्वी कहेंगे तो ब्रह्मवर्चस् और तेजस्वी क्या भेद है न च ब्रह्मवर्चस्व तेजसोर भेद भेद नहीं तथा चुहत रथंत उपासना और न फलस फल में विषमता नहीं होगी ऐसा संकल्पन से कहते ब्रह्मवर्च केवल तेज नहीं लेना वृत्त साध्याय निमित्त तेज ब्रह्मवर्च वृत स्वभाव चरित्र स्वाध्याय के कारण अपने बनना आश्रम धर्म पालन करना वृत्त है करता है उसके कारण के विलक्षण तेज होता है उसका नाम है ब्रह्मवर्च और तेज जो कहेंगे वृहत उपासना में तेजस् केवल भाव खाएंगे अन्ना है इसलिए अन्नाद होते जितनी खाएगा सब पचालेगा न प्रत्य अग्नि अग्निर अभिमुखो अग्निम प्रत्यय अग्नि के अभिमुखो करे न आचमेत अर्थात न भक्षेत किए न अग्नि के मुख करके अग्नि कोर मुख करके न निष्ठि निरसन है अग्नि कोर नहीं फेंके नहीं निरसन श्लेषम निरसन नहीं करें इसका व्रत है, है अभी एक है गायत्र उपासना हुआ और दूसरी हो गया रथंत्र शाम उपासना दो उपासना हुआ आगे आगे आएगा वहादेवीय शाम है बृहद साम है, है। वही रूप्य साम है इस प्रकार आगे आने वाले हैं वही राज्य सामे रेब याँ याँ याँ इस च अय्यायोग्यम ओ आयु मांग्रोत्री सर्वाण महरा निरा निराकरणमस्त निराकरण मे उपनिषु धर्मा ते मयी सन्त मयी सन्त शांति शांति शांति